नमस्कार आप सुन रेडियो मधुबर नाइन टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस खास एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई बॉलीवुड के विशेष सिंगर हैं श्रद्धा पंडित और श्वेता पंडित हमारे बीच में हैं और उनसे हम लोग बातें करेंगे इस म्यूजिक के बाद अगली आवाज़ आप सुनेंगे श्रद्धा पंडित जी का सुनते रहो मस्कर रहो नमस्कार मैं हूं श्रद्धा पंडित आप सभी श्रोताओं को ओम शांति जी बहुत ही अच्छा लगा कल आपका जो परफॉर्मेंस देखा हमने बहुत खुशी हुई और मैं चाहूँगा कि हमारे सब राजस्थान वाले आपको सुन रहे हैं गुजरात के लोग सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मैं बम्बई की पैदाइश हूँ और यहाँ पर आमंत्रित हूँ अभी माउंट आबू में हूँ और पार्श्व गायन के क्षेत्र में मैं मैंने अपनी करियर शुरू किया सन 2000 में मेरा पहला गाना आया था पहली पहली बार बलिए फिल्म संघर्ष का जो बहुत ही मशहूर रहा उसके बाद कई सारे गाने आए फिल्मों में जैसे खूबसूरत फिल्में शिवानी संजय दत्त के साथ और ये सब मैं बेस्ट गाने बता रही हूँ अपने जो करियर में मेरे उसके बाद आया रंग ही फिल्म देव का फिर कैलाश खेर के साथ उसके बाद आज मतलब अभी के कुछ गाने अगर हम बात करें तो जैसे मेरा लेटेस्ट गाना फिल्म बरेली की बर्फी स्वीटी तेरा ड्रामा जो बहुत ही मशहूर रहा फिल्म भी बहुत सक्सेसफुल रही फिर दिल्ली छः का गाना गेंदा फूल जो रेखा भारद्वाजी के साथ गाया और ए रहमान सर के लिए गाया उनके एल्बम के लिए भी गया कनेक्शन एल्बम फिर आ, और बहुत गाने गए आज रात का सीन जो बादशाह बहुत आज पॉपुलर रैपर है उनके साथ एक बहुत पॉपुलर क्लब सॉन्ग गाया फिर पानी वाला डांस गाया जो सनी लियोन पे है और बहुत सारे गाने जो मुझे अभी याद आ रहे हैं मैं बता रही हूँ तो बस यही मेरी लाइफ है बहुत सारे शोस कॉन्सर्ट्स बहुत कुछ छोटी उम्र से ही शुरू कर दिया हमारा ग्रेजुएशन हमने कम्प्लीट किया मैंने बी एनर्स लेकिन उसके बाद म्यूज़िक ही सब कुछ रहा आ, लेकिन आज बस यही फील हो रहा है यहाँ पर आकर खासकर इस जगह पर आकर माउंट आबू में जो हम ब्रह्म कुमारियों के बीच में हैं तो ये अनुभव मेरा बहुत ही अलग है इन इन टर्म्स ऑफ माय स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके मेरी आत्मा सच्ची में तृप्त हुई क्या बात है बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को जो है उनका फ्लैशबैक हुआ होगा सब चीज़ें आपको सुन सुनकर तो मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि अध्यात्म विज्ञान और पर्यावरण इस विषय पर यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसकी कुछ बातें आपने सुनी होगी जो बातें आपको अच्छी लगी वो बताए देखिए वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी डू टू आर वर्ल्ड नॉट जस्ट टॉक अबाउट द कंट्री पर पूरी दुनिया हमारा Uh, मतलब हम इससे क्या लेते हैं और इसे वापस क्या देते हैं ये हमारे ऊपर है तो पर्यावरण का तो जहाँ तक सवाल है ऑफकोर्स हमने बहुत मिसयूज़ uh, किया है हमारी जितनी चीज़ें हैं और uh, इस जनरेशन को खासकर ये नॉलेज uh, होना चाहिए कि, कि किस तरीके से हम फिर से वापस uh, एक संतुलन बना सकें पर्यावरण में और किन चीज़ों को बैन कर सके किन चीज़ों का यूज़ कर सके ये नॉलेज होना हमारी जनरेशन को बहुत ज़रूरी है और यही अवेयरनेस हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कल भी जो जो हमारे बीच बातचीत हुई उसमें यही सब बताया गया कि किस तरीके से हम अपनी हमारी दुनिया को हील कर सकें जिसका हमने इतना दुरउपयोग किया और साइंस एंड स्परिचुअलिटी सो वेल इट इट गोज़ हैंड इन हैंड आई थिंक आपकी जो हेल्थ है वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी बहुत डिपेंड करती है अगर आप बहुत एक स्ट्रेसफुल कंडीशन uh, में रहना रहते हैं और आपको रियलाइजेशन नहीं है इस बात का तो आपकी हेल्थ हमेशा ख़राब हुई दिखती है और ये प्रूफ भी हुआ है कि कितने लोग स्ट्रेस के कारण बीमार पड़ते हैं ना कि कोई जेनेटिक uh, प्रॉब्लम है ना कि कोई अपना इन्वामेंटल प्रॉब्लम है पर आई थिंक इट्स सेल्फ इग्नाइटेड प्रॉब्लम आपने खुद उस चीज़ को पैदा किया है बिकॉज ऑफ द वे यू लिव द वे यू थिंक आपकी थाट्स आपको बीमार बना सकते हैं और ये बात साइंस ने भी एक्सेप्ट की है कि आपकी जैसे आए मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता उन्होंने मुझे बताया कि बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया कि कैसे आपकी थाट्स आपकी आर्टरीज ब्लॉक कर सकती हैं आपका कोई पर्टिकुलर इमोशन आपकी एक सर्टन आर्टरी ब्लॉक कर सकता है और कितना इंपॉर्टेंट है आपकी थाट्स को Uh, सही रखना आपकी अपने आप को पॉजिटिव रखना तो दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी मुझे इस बात का ज़रा भी नॉलेज नहीं था मुझे लगता था जेनेटिक होगा या यू you नो know, uh, मतलब एनवामेंटल होगा कि uh, या कुछ खाने पीने का होगा वो एक हिस्सा है hmm. पर इट्स नॉट द होल थिंग एंड जैसे उन्होंने कहा 25 साल की उम्र में लोगों को आजकल कार्डिया अरेस्ट हो जाता है या उनका बाईपास हो जाता है कुछ भी हो सकता है और ये आ, जो सिचुएशन है ये अब की है आज की तारीख की पहले ऐसा नहीं होता था पहले 50 के बाद आप देखते थे हार्ट पेशेंट्स तो दिस दिस ओनली मीन्स कि आपकी लाइफस्टाइल आपकी थॉट्स आपकी जो सोच है दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ सो दैट्स व्हाई साइंस भी इस बात को आई एम श्योर मानता है कि आपकी आप अपने आप को कितना इवॉल्व करते हैं एज ए ह्यूमन स्परिचुअली आपकी ग्रोथ क्या है तो आपकी हेल्थ डेफिनेटली बहुत बेटर रहेगी धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आप सिंगर हैं तो सभी लोग सोच रहे होंगे कि कब एक लाइन गाने का सुनने को मिलेगा श्रद्धा पंडित जी से तो मैं चाहूंगा कि एक लाइन जो आपका पसंदीदा वैसे बहुत सारे गाने आपने अच्छे गाए हैं तो आपका पसंदीदा गाना हमारे श्रोताओं को एक लाइन एक मस्ती वाला गाना है जो बहुत हिट हुआ है अभी बरेली की बर्फ़ी बरेली वाले झुमके पिजिया ललचाए कमर मटकाए तिल खो गिर जाय काहे मारे रेताना क्यों बनता है सयाना न मैं तेरी गुजरिया न तू मेरा दीवाना स्वीटी तेरा ड्रामा मचा दे हंगामा लड़ाई जो नजरिया जुलम होई गवा थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और इसके साथ ही जाते जाते राजस्थान गुजरात के बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगी जो खुद मुझे मैसेज मिला है लाइफ में कि आप अपने आप को ग्रोथ अपने आप की स्परिचुअल ग्रोथ के लिए आप कैसे क्या रास्ता ढूंढें मुझे तो एक रास्ता भगवान ने प्रभु ने दिखा दिया यहाँ ब्रह्म कुमारियों के बीच में बस यही दुआ है कि सबको ऐसा रास्ता मिल जाए या आप इस इस मिशन से जुड़ जाए हमारे साथ जो यहाँ का मिशन है कि आप कैसे ओम शांति को अपनाते हैं इन रियल लाइफ थ्रू राजयोग और मेडिटेशन और वो मैं खुद उस पथ पर अब चलना चाह रही हूँ और चलूँगी भगवान की कृपा से हमारे परमात्मा की कृपा से तो बस सब श्रोताओं से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी जल्दी जागे अंदर अपने आत्मा को जल्दी जगाए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए रेडियो मधुबन का पूरा टीम आपको सारी शुभकामनाएं देती है आप जिस आज मुकाम पे है ऐसे बहुत सारे मुकाम आप हासिल करें और दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें ऐसी कामना, मंगल कामनाओं के साथ चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद श्वेत आप पंडित से हम लोग बातें करेंगे उनकी मधुर मुस्कान और आवाज आप थोड़ी देर में सुनेंगे आप सुनाए रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो गेंदा फूल सास देवे देवर समझा ले ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बबुल कांगना भावे डेरा पिया सकाल आओ आओ मकाली आओ आओ आओ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 श्रद्धा पंडित जी को सुना और उसके बाद उनकी बहन श्वेता पंडित हमारे बीच में है जो बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं और आज भी जो है बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ भी जाते हैं वो पूरी तरह से जो महफिल को है चार चांद लगाते हैं तो आप सभी की तरफ से अगली आवाज़ म्यूजिक के बाद आप जो सुनेंगे वो श्वेता पंडित का होगा नमस्कार आप सभी को सुनने वालों को श्वेता पंडित का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार ओम शांति जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के खास एपिसोड में और मैं चाहूँगा जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आए हैं तो यहाँ आकर आपको जो बातें अच्छी लगी हो ज़रूर उसके बारे में बताइए बिल्कुल समझ नहीं आता कभी कहाँ से शुरू करूँ जितने दिन हुए मुझे यहाँ पर तीन चार दिन हो गए अभी इतनी खुशी और इतना सुकून मुझे कह सकती हूँ पूरे जीवन में आ, मिला नहीं जितना इन चार दिनों में मिला वैसे तो बम्बई की हूँ तो एक भाग वाली जीवन की आदत है यहाँ पे आके बिल्कुल सुकून और प्यार प्रेम और अपने आप को ढूँढने का मौका मिला तो थोड़ा एक से कहते हैं ठहराव जो बहुत ज़रूरी है जीवन में आपके आपके अंदरूनी आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है तो वो यहाँ पर आके जो मुझे मिला है तो उसके लिए तो मैं आप सबका धन्यवाद कह सकती हूँ और ब्रह्म कुमारी जैसी जगह तो बिल्कुल स्वर्ग है यहाँ पर <laughs> बहुत अच्छा लगा विज्ञान और अध्यात्मा ये दोनों चीज़ों को आप देखते हैं तो क्या आपको फील होता है क्या होना चाहिए आज तो बहुत तरक्की हो गई है इन डिफरेंट जितने भी क्षेत्र हैं आपने बताए बहुत सारी तरक्याँ हुई हैं बहुत इवाल्व हो गया है सब कुछ लेकिन जब इंसान की बात आती है तो आत्मा जो है ढूँढना तो वही है वहीं वहीं पे जाके जर्नी शुरू होती है वहीं ख़त्म होती है चाहे आप जितनी तरक्याँ कर लें टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ जाए इंसान तो वही है और उसको जो पाना है वो एक ही चीज़ है वो है अपने अंदर का जो अपने अंदर की जो आत्मा है उसको पा लेना वो खोज तो वही वही रहेगी पूरी जितना जब तक दुनिया है जब तक संसार है तो डेफिनेटली तरक्याँ तो बहुत है और हम एक बहुत ही बहुत ही अच्छे दौर में जी रहे हैं क्योंकि आज सब कुछ हम बहुत जल्दी पा सकते हैं बहुत जल्दी आ, मिल जाती है चीज़ें लेकिन उसमें कभी कभी आ, अपने आप को खोने भी लगता है आदमी जैसे टेक्नोलॉजी mm -hmm. इतनी बढ़ गई है साइंस इतना आगे चला गया है फोन जा गए हैं आदमी आज mm -hmm. चांद तक जा रहा है मार्स तक जा रहा है तो आ, बहुत सारी चीज़ें तो हैं बट कहीं ना कहीं उसमें तेज़ी इतनी आ जाती है जितनी तेज़ी आप बढ़ा रहे हैं अपने जीवन में उतना आप अपने आप को खो भी देते हैं mm -hmm. तो ब्रह्म जो है एक ऐसी जगह है जहाँ मैं जितने दुनिया के जितने लोग हैं उनसे कहूँगी कि आप यहाँ आएँ क्योंकि तरक्की तो होती रहेगी और हो भी रही है बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग तरक्की ढूंढ रहे हैं बहुत बहुत अलग अलग क्षेत्र में लेकिन अपने आप को पाना अगर है तो फिर तो यहीं आना है <laughs> तीसरा एक पर्यावरण के बारे में बातें हो रही यहाँ पर तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आज के समय में पर्यावरण के लिए हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं क्या करना चाहिए सबसे पहले तो मैं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है जो पूरी धरती में जो इतनी इवालमेंट भी जो हो रही है उसमें बहुत इम्बेलेंस भी हो गया है उस वजह से जैसे ओशन में मैं कहूँगी जो समुद्र है उसमें आज मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा जानवरों को जो है तकलीफ पहुँचाई जाती है अपने स्वार्थ के लिए जो इंसान करता ही रहा है हमेशा अपने स्वार्थ के लिए धरती माँ को और जो समुद्र है उसमें चीज़ें मतलब हाँ डिपॉजिट्स और प्लास्टिक और ये जो जि, जि, जितनी चीज़ें अभी शुक्र है बैंड शुरू हो गए हैं मैं इन चीज़ों के बहुत नज़दीक अपने आप को समझती हूँ क्योंकि वी हैव टू प्रोटेक्ट द प्लान प्लानट को बचाना बहुत ज़रूरी है अब बहुत ज़्यादा ख़राब जो सिचुएशन है ग्लोबल वार्मिंग है ऐसी कई चीज़ें हैं जो साथ ही साथ चल रही हैं मतलब इतना हो रहा है कि कभी कभी लगता है कि जो मार्स पे जाने का प्लान है वो इसीलिए तो नहीं है कि यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है बट ज़रूर मैं मैं इन चीज़ों के बिल्कुल साथ हूँ एक छोटा हैबिट जैसे कहते हैं कि पर्यावरण को सुधारने के लिए हर व्यक्ति एक छोटा सा अपना हैबिट बना लें तो कौन सा हैबिट आप बनाएंगे हमारे सभी लिसनर्स को जो लोग सुन रहे हैं उनको बताइए मैं तो कहूँगी छोटी सी छोटी आदतें सुधारें जैसे कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो उससे अच्छा पैदल चल लें या फिर कचरा जो फेंक रहे हैं उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना सीखें हमारे कंट्री में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाहर मैंने देखा है यहाँ पे तो कचरा सीधा ज़मीन पे ही फेंका जाता है जो बहुत दुख की बात है और साफ़ सफ़ाई बहुत ज़रूरी है इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाहर के लोग इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जो विदेश में रहते हैं आ, समुद्र में क्या डिपॉजिट करनी है चीज़ें क्योंकि क्या है समुद्र भी बहुत कमाल का नेचर है कि वो जो फेंकते हैं वो वापस, वापस हमारे पास ही आता है।, है तो ये इतनी जो सिंपल सी समझ है वो अगर आ जाए इंसान में कभी कभी लगता है एक भोला है इंसान या क्या है समझ में नहीं आता लेकिन यहाँ पर आकर लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो सुधारनी बहुत ज़रूरी है बिगड़ रहा है इंसान इतनी सुविधाओं की वजह से बिगड़ रहा है तो अब सुधार लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आई थिंक बहुत एज पे आ गए हम लोग और ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही सच्ची चीज़ है लोगों को लगता है कि शायद ये बहुत सालों बाद होगा बच्चे के बच्चे हो जाएंगे तब होगा तो हम तो खुश हैं लेकिन ऐसा नहीं है ये कभी भी धरती जो है कभी भी हाँ विनाशकाल कभी भी हो सकता है कभी भी नाराज़ हो सकती है हमसे क्योंकि हर चीज़ का एक संयम होता है हर चीज़ की लिमिट होती है तो कभी अगर भड़क गया तो कुछ भी हो सकता है कभी भी हो सकता है श्वेता जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया सभी लोग सोचते हैं इसके बारे में कुछ करना है कि हम लोग गाड़ी अगर कम यूज़ इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर उन चीज़ों को इस्तेमाल करें अपनी छोटे छोटे आदतों में अगर बदलाव करेंगे तो बहुत बड़ा योगदान हम पर्यावरण के लिए कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आशा करता हूँ आप सभी को जैसे श्वेता पंडित बात कर रही थी वो कहीं ना कहीं हमारी दिल की बात अपने शब्दों से बयाँ कर रही थी और मुझे भी लगता है कि हम सभी लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं जान रहे हैं लेकिन इसमें हम सभी को फिर मिलकर काम करना होगा तब हम इस धरती को बचा सकते हैं पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं और जाते जाते मैं कहूंगा श्वेता जी आपको सुनना पसंद करेंगे सभी लोग तो मैं भी चाहूँगा कि आपका पसंदीदा अपना गाना एक शनाइत जी मेरी पहली फिल्म मोहब्बतें थी यश चोपड़ा जी की शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जी की उसमें काम क्या था तो महज 12 साल की उम्र में मैंने फिल्म के सारे गाने गाए थे आ, उसका एक बहुत प्यारा गीत है hmm, आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यार कैसे होता है थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और खास ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बताया कि सब कुछ होने के बाद भी राजयोग अपनी आत्मा तक पहुंचना, आत्मा को पहचानना आत्मा को जानना और उसके साथ कुछ समय बिता के जीवन जीना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसी का प्रयास आप करेंगे ऐसे हम मैं शुभकामना करता हूं और हमारे साथ इस विशेष एपिसोड में जुड़ने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ ढेर सारी मंगल कामनाएँ आप आगे बढ़ते रहें ऐसी हमारी दुआएँ हैं तो चलिए दोस्तों अब जो गाना आपने सुना श्वेता जी से वही गाना जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुराते रहो खुली हो हो बन, दीदार उनका होता है कैसे कहू मैं ओ यार प्यार कैसे होता है आखें खुली होया हो बन दीदार उनका होता है आंखें खुली हो या हो बन दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ याराय प्यार कैसे होता है प्यार में कोई ना जागता ना सोता है कैसे कहूँ मै यारा ये प्यार कैसे होता है उसी से होता है कैसे कहूँ ओ यारा ये प्यार कैसे होता है आंखें खुली होया हो बन दीदार उनका होता है आँखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है